विवेकानंद साहित्य क्या भारत तमसाच्छादित देश है इस भाषण के आरंभ में यह कहा गया कि वक्ता से जो बहुत से प्रश्न पूछे गए हैं उनमें से कुछ का उत्तर वह व्यक्तिगत रूप में देना पसंद करेंगे परंतु उन्होंने तीन प्रश्नों का उत्तर मंच से देना निश्चित किया है इसका कारण स्वतः स्पष्ट हो जाएगा ये प्रश्न हैं क्या भारत के लोग अपने बच्चों को मगर के मुँह में डाल देते हैं क्या वे जगन्नाथ के रथ के नीचे आत्मघात कर लेते हैं और क्या वे विधवाओं को उनके पतियों के साथ जला देते हैं प्रथम प्रश्न का उत्तर तो वक्ता ने उसी रूप से दिया जिस रूप से कि कोई अमेरिकन विदेश में न्यूयॉर्क की सड़कों पर रेड इंडियनों के दौड़ लगाने तथा यूरोप के बहुत से लोगों में अब भी प्रचलित इस प्रकार की अन्य दंतकथाओं के विषय में पूछे जाने पर उत्तर देता बात ही इतनी असंगत थी कि उस पर कोई गंभीर उत्तर नहीं दिया जा सकता जब कुछ सद्भावयुक्त किंतु ज्ञान शून्य लोगों ने उनसे यह पूछा कि वे केवल बालिकाओं को ही मगर के मुख में क्यों डालते हैं तो व्यंग्यपूर्वक उन्होंने केवल यह उत्तर दिया कि कदाचित इसीलिए कि वे अधिक कोमल और सुकुमार होती हैं और उस तमथाचादित देश की नदियों के निवासी उन्हें अधिक सुगमता से चबा सकते हैं जगन्नाथ जी की कहानी पर भाषणकर्ता ने उस पवित्र नगर की प्राचीन रथ यात्रा उत्सव की परंपरा को समझाया और कहा कि संभवतः कुछ तीर्थयात्री दृष्टि पकड़कर रथ खींचने में भाग लेने के अपने उत्साह में फिसलकर गिर गए हों और इस प्रकार नष्ट हो गए हों इसी प्रकार की कुछ दुर्घटनाओं को अतिरंजित करके विकृत वर्णन बना लिया गया है जिससे दूसरे देशों के भले लोग आतंक से स्तब्ध रह जाते हैं विवेकानंद ने अस्वीकार किया कि लोग विधवाओं को जला देते हैं पर यह सत्य है कि विधवाओं ने स्वयं ही अपने को जलाया है और जिन थोड़े से दृष्टांतों में ऐसा हुआ आत्मघात का विरोध करने वाले महात्माओं ने विधवाओं से ऐसा न करने का आग्रह किया जहां कहीं भी पति परायण विधवाओं ने यह कहकर पति के साथ जलने का हट किया कि जो रूपांतर हो गया है उसमें अपने पतियों का साथ देना चाहा है तो उन्हें एक अग्नि परीक्षा देनी होती थी वे पहले अपना हाथ आग में डालती थी और यदि वे उसे जलने देती तो उनकी कामना पूर्ति का फिर कोई विरोध नहीं किया जाता था किंतु केवल भारत ही ऐसा देश नहीं है जहां प्रेम करने वाली नारियों ने अमृतत्व के देश में अपनी प्रेमी का अनुगमन तत्काल किया है ऐसी स्थिति में आत्महत्या की घटनाएं हर देश में हुई है त्रिमोन्मा का यह साधारण असाधारण रूप भारत में भी उतना ही असामान्य है जितना कहीं अन्यत्र वक्ता ने एक बार फिर कहा नहीं भारत में लोग स्त्रियों को नहीं जलाते और ना उन्होंने कभी ड्राइनों को ही जलाया है